तो ये बच्चे के प्रति जो स्नेह है तुम्हारे मन में मोह है उसकी दृष्टि से तुम बहुत बढ़िया कह रहे हो बच्चे पर इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ेगा कि हमारे पिताजी हमसे कितना प्रेम करते हैं और समाज के लोग कहेंगे कि वाह वाह भाई पिता हो तो ऐसा पुत्र प्रेमी जो पहले पुत्र को ही ब्रह्मज्ञान कराना चाहता है, है? ये सब ठीक है लेकिन पुत्र के प्रति जो तुम्हारा मोह है जो तुम्हारी आसक्ति है वही तो ब्रह्म ज्ञान में वही तो ब्रह्म ज्ञान में बाधा डालने वाली है तो नारायण उद्धरे दासमन आत्मानम अब तुम्हें तुम्हारे मोह से कौन बचावे? हैं, तुम्हारे लिए चट्टी कौन जाए हैं, तुम्हारे लिए भोजन कौन करे तो स्वयं ये काम करना चाहिए उद्धरे दासमन आत्मानम अवसाद अवसादे अपने को अवसन्न नहीं बनाना चाहिए निराश नहीं होना चाहिए उदास नहीं होना चाहिए अपने में हीन वृत्ति नहीं आने देनी चाहिए अवसन्न कहते हैं ना। जैसे पड़ गए अरे अब हमारे किए क्या होगा आप क्यों बोले आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है किसका आत्मा अपना मित्र है किसका आत्मा अपना शत्रु है क बंधुर आत्मा आत्मन जिन आत्मयु आत्मना जिता जिसने अपनी इंद्रियों पर प्राणों पर मन पर विजय प्राप्त कर ली है, है। जरा बच्चों के मनोविज्ञान से ऊपर उठ गया है बच्चों का विज्ञान तो यह है ना कि भाई उनके मन को संभालते हुए आगे बढ़ना नहीं तो प्रतिक्रिया हो जाएगी हाँ वो दूध पीना न चाहे तो मत दो दूध उनको नहीं तो तय हो जाएगी हैं और वो दूध पीना चाहें हैं तो उनको मना मत करो थोड़ा दूध दे दो ये तो बच्चों की बात हुई ना अब जरा जवानी की ओर चलो हैं तो जवानी का मनोविज्ञान जो है वो दूसरा है तो बंधुरात्मात्मनस्त ये नात्मवात्मना जिता जिसने अपने आप से अपने आप को जीत लिया है वर्ष में कर लिया है उसका आत्मा मित्र है और अनात्मनस्तु शत्रुत्व जिसने अपने आप पर विजय नहीं प्राप्त की शत्रुत्व आत्मव शत्रुवत बरते थे वो अपने आप के विरुद्ध स्वयं ही शत्रुता का बर्ताव कर रहा है का अपने को भोग आसक्त कर रहा है धन आसक्त कर रहा है का अपने को कर्म आसक्त कर रहा है कुटुम्ब आसक्त कर रहा है वो तो स्वयं अपने आप को बिखेर रहा है जैसे चूर चूर करके किसी चीज को फैला दिया जाए वैसे ही अपने मन को चकना करके वो संसार में फैला रहा है इसलिए भाई ये जो मार्ग है न आत्मनिवा आत्मना आत्मनी आत्मना आत्मनि एव आत्मान पश्ये अपने आप से अपने आप में अपने आप को देखे आत्मना बिंदते वीरिया में तो बोले कि भाई इसका मतलब ये है कि धान सहायक मंत्र औषधि तपस्या और योग इनसे जो सामर्थ्य मिलता है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त करने में समर्थ नहीं है ये संकट भाष्य का वचन है वो जो मैंने पढ़ा ना आत्मना वीर्यम स्वयं स्वयं व सामर्थ्य की प्राप्ति की जाती है कहो कि हम पैसे से खरीद लेंगे बोले महाराज हमारे यहां तीन वेदांति रोज आते हैं वेदांताचार ओह पचास पचास रुपए महीने उनको देते हैं है? और वो घंटे घंटे भर हमको अद्वैत सिद्धि और ब्रह्म सिद्धि और स्वराज्य सिद्धि और नैष्कर्मी सिद्धि और भेद अधिकार है ये हमको सुना के जाते हैं बोले कि इसमें तुम्हारे पैसे का बल है और वो जो पचास रुपए महीने पर तुमको वेदांत सुनाने आते हैं उनको स्वयं वेदांत का बोध नहीं है वो तुम्हारे अंदर बोध का संचार करेंगे कहां से तो जिसका ख्याल है कि हम धन से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे हैं? उनकी महत्व तो बुद्धि तो धन में है आत्मा में है हाँ ही नहीं है बोले हमारे मददगार है ना सहायक हाँ कोई एक कहते हैं कोई हमारे घर के अमुक व्यक्ति जाते हैं कथा सुनने के लिए वेदांत का प्रवचन सुन के आते हैं और वाके हमको रूझ सुना देते हैं कई लोग तो ऐसी ऐसी मजेदार बात करते हैं वो कहते हैं कि हमारे एक मित्र जाते हैं वो अक्षर अक्षर आपकी कथा लिख के आते हैं और सुनाते हैं और मैं कहता हूं कि मैं खुद ही अगर अक्षर अक्षर लिखना चाहूँ तो नहीं लिख सकता है और दोबारा बोलना चाहूँ तो नहीं बोल सकता है? दूसरे ही कुछ बोल जाऊंगा और दूसरे आदमी ने सुना उसको स्वयं न आत्मा का ज्ञान न ब्रह्म का ज्ञान नन तककरण की शुद्धि का ज्ञान का वो हमारी मदद करता है भाई मदद करता है ठीक है परंतु ज्ञान के लिए केवल मददगार से मेहमानों से चोर नहीं पकड़े जाते बोला घर में मेहमान आए हों और चोर घुस तो बोले अरे इतने मेहमान हो तुम लोगों ने खाया है रात को पकड़ो चोर वो बोलेंगे बाबा चाहे तुम्हारा सब पूरी चला जाए हम अपना हाथ पाओ थोड़ी तोड़ो आ मेहमानों के हाथ से चोर नहीं पकड़े जाते ये खुद करने का ऐह से काम नहीं चलता है बोले आओ अच्छा हमको स्वामी जी एक ऐसा मंत्र बता दो कि हमको ज्ञान हो जाए अरे हम मंत्र तो बीस बता रहे हैं सप्त कोटि महामंत्रा सात करोड़ महामंत्र हैं बोला सप्तकोटि महामंत्रा चित्त विभ्रम कारका उनसे चित्त में और भ्रांति बढ़ती है राम का मंत्र जपें कि नारायण का मंत्र जपें कि देवी का जपें कि गणेश का जपें हैं कि अल्लाह अल्लाह करें कि खुदा खुदा करें कि गाड़ गाड करें सत कोटि महामंत्रा अहम ब्रह्मा अष्टी मंत्रो सर्व मंत्र विनाशक <laughs> <laughs> ये मैं जो बोला ना अभी संस्कृत में ये बिंदु परिषद का वचन है वो पेजो बिंदु परिषद में ऐसे लिखा है तो ये बोले अब उसमें भी क्या बोले हमारे लिए हम ब्रह्मास्मि ठीक पड़ेगा महाराज की तत्वमसी ठीक पड़ेगा अब लो अब वो मंत्र में तत्व ज्ञान होता तो ये जितने कंपोजिटर प्रेस में रहते हैं सब तत्वज्ञानी तो हो जाते हैं जितने प्रूफ रीडर रहते हैं वो सब तत्वज्ञानी तो हो जाते हैं ये प्रेस के मालिक कोई अज्ञानी रहते ही नहीं हैं तो ये मंत्र जंतर तंत्र का ये काम ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो बोले महाराज हमको कोई दवाई ऐसे बता दो है तो, ना बोले अच्छा भाई ब्राह्मिक यो महाराज ब्राह्मी पीने से हमको तत्व ज्ञान हो जायेगा बोले ब्राह्मी पीने से तत्व ज्ञान हुआ करता तो जो पशु घास चरते हैं जंगल में लगी हुई ब्राह्मी चर के आते हैं उनको क्या तत्व ज्ञान नहीं हो जाता है बोले वो अमेरिका में एक दवा बिकती है जिससे लोग बेहोश हो जाते हैं हाँ है? हाँ हा। उसका कुछ नाम मैंने अखबारों में पढ़ा हाँ हाँ तो अब स्वर्ग की यात्रा कर आते हैं महाराज बेहोश होके स्वर्ग की यात्रा कर तो आओ तुमको भी ब्रह्मज्ञान की यात्रा करा में ये दवा से मिलने वाला नहीं है ये तपस्या से पंचाग्नि ताप लो भूखे रहो व्रत करो उपवास करो चौ पांच पांच आग नहीं चौरासी आग तापो लेकिन ये तपस्या से होने वाला नहीं है बोले अच्छा योग करके हम बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं समाधि काल में कोई भी वस्तु पहचानी नहीं जाती पहचानने के लिए तो वृत्ति का वस्तु के साथ ठीक ठीक संबंध होना चाहिए वृत्ति शांत नहीं होनी चाहिए वृत्ति का वस्तु से संबंध होना चाहिए वो तो हमको एक सज्जन बताते थे जरा वो ट्रेनिंग देते हैं वो योग की जो तो हमारे पास कभी कभी आते हैं तो बताया महाराज कोई आता है तो लोगों को कहता है जब करो कोई कहता है ध्यान करो कोई कहता है पूजा करो तो करते करते लोग रहते हैं परेशान और आके पूछते हैं कि हमने इतने दिन किया कुछ नहीं हुआ तो हम कहते हैं अब कुछ मत करो बैठ जाओ हैं तो उनको खूब आराम मिलता है तो कहते हैं हाँ हाँ हाँ अब हमारी उन्नति हो गई तो, <laughs> बड़ा बारी आराम मिला नींद में समझ लो सो गए नींद आ गई दिन भर के थके थे दिन भर के थके थे और नींद आई सो गए तो कहेंगे आज बड़ा मजा आया लेकिन नींद का नाम मजा नहीं है नींद का नाम दुख का अभाव है बोला उस समय जो तुम थके मादे रहते हो दिन भर के वो सोने से टूट जाता है तो योगाभ्यास जो, जो है ये शांति है ये विश्राम है एक फायदा इसमें बहुत बड़ा है वो आपको तो बताते हैं बोला आप ये मत समझना कि दूसरे दोस्त बताते हैं जरा गुण की बात भी तो ना रहे नम करने से तो चित्त में जो ग्लानी है हीनता का बोध है वो मिट जाता है धर्मानुष्ठान करने से वो कैसे कि हमने ये पाप किया हमने ये पाप किया तो हम ईश्वर की ओर कैसे चलेंगे कैसे मिलेगा जरा पश्चाताप करो धर्म करो तप करो व्रत करो तो वो हीनता का भाव मिट जाता है और उपासना करने से ईश्वर का स्वरूप कैसा होना चाहिए इसका ठीक ठीक भाव बन जाता है उपासना करने से हाँ और योगाभ्यास करने से एक बात बिल्कुल प्रत्यक्ष हो जाती है योग में बोले योग में भी कुछ प्रत्यक्ष होता है तो बोले हाँ होता है योग में भी प्रत्यक्ष होता है तो वो ये होता है कि देखो ये दुनिया में ये हमारी माँ है ये बाप है ये भाई है ये पुत्र है ये पुत्री है ये धन है ये मकान है।, है ये सब कब तक भासता है जब तक मन रहता है और मनसो यमनी भावे द्वैतम नहीं जब मन शांत हो जाता है तब द्वैत का साक्षात्कार नहीं होता कोई दुनिया में ऐसा माई लाल नहीं है जो मन के विक्षिप्त हुए बिना संसार के अस्तित्व को दिखा सके या देख सके तो ये जो दुनिया का जितना मोह जाल है वो विक्षिप्त मन का बिलास है विक्षिप्त भागवत में ये बात बहुत बढ़िया कही गई है कुंसो युक्त नाना भ्रम स्वगुण दोष भा कर्मा कर्म विकर्मेति गुण दोष धियो भिदा जो लोग भागवत को ये समझते हैं कि बस उसमें चोरी जारी का ही वर्णन है उन्होंने भागवत पोथी का भी दर्शन नहीं किया है बोला उनसो अयुक्त नाना था जब मन चंचल होता है तब नाना वस्तुओं का दर्शन होता है और जब मन शांत होता है तब नाना वस्तुओं का दर्शन नहीं होता इसका अर्थ है कि ये जो भेद है ये जो नानात्व है ये मन की चंचलता में है और मन की चंचलता से दिखने वाली चीजों को जब हम सच्ची समझ लेते हैं तब भ्रम हो जाता है और जब उनको सच्ची समझ लेते हैं तो इनमें गुण है इनमें दोष है और जब गुण दोष का ख्याल हो जाता है तब ये करना और ये नहीं करना ये विधि निषेध प्राप्त होता है विधि निषेध प्राप्त होता है गुण बुद्धि और दोष बुद्धि से गुण बुद्धि और दोष बुद्धि होती है सत्यत्व ब्रह्म से और सत्यत्व ब्रह्म होता ब्रह्म होता है नानात्व की प्रतीति से और नानात्व की प्रतीति होती है मन की चंचलता से इसलिए यदि एक बार कोई अपने मन की चंचलता को देख ले तो उसको ये प्रत्यक्ष हो जाएगा बिल्कुल साक्षात हो जाएगा कि ये जो नाना दिखाई पड़ रहा है ये मन की ये केवल मन की पूर्णा है केवल मन की चंचलता है तो ये नमूना देख हो है ना और ना लगे समाधि तो ये नहीं समाधि में नमूना देखने की जरूरत नहीं है सुसुप्ति में नमूना देख लिया करो जब मन चंचल नहीं रहता है तो दुनिया की कोई चीज नहीं भासती है इसका अर्थ है कि मन के जागने पर ही दुनिया भासती है और मन के सो जाने पर नहीं भासती है इसलिए जितना नानात्व है वो मनोमूलक है तो कहो कि बस तब तो अब हमको तत्व ज्ञान हो जाएगा तो नहीं ये सांप भी रस्सी को काटता है बोला ये प्रतीयमान जो मिथ्या सर्प है वो भी रश्मि को काटता है सांप देखने वाले को डर होता है कि नहीं होता है तो भले झूठा हो वै तो नारायण जब तक अधिष्ठान ज्ञानपूर्वक माने रज्जू का साक्षात्कार हो जाए तो सर्प होने की भ्रांति और उसका भय दोनों भाग जाएगा इसी प्रकार जिस अनंत अभिष्ठान तत्व में माया के देश में ईश्वर अविद्या के देश में जीव कारण के देश में ईश्वर कार्य के देश में जीव और कार्य कारण के देश के बिना जो अनंत है अखंड है अविनाशी है उसका जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक माया और माओपाधित अविद्या और अविद्योपारे हैं इनके उपहित अंश उप, उपहित का उपहितत्व का बाध नहीं होता अधिष्ठान का साक्षात्कार नहीं होता इसलिए अधिष्ठान के साक्षात्कार के लिए ये आवश्यक है तो अब देखो ये कहते हैं कि यदि तुम धन से मददगार से मंत्र से औषधि से तपस्या से योग से यदि कोई सामर्थ्य प्राप्त करोगे तो तुम मृत्यु पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते क्यों बोले सब में कर्तृत्व विद्यमान तो है तो आत्मना माने अनात्म साहाज्यम विनव आत्मना विन्दते वीर्यम ये केवल निषेध करने में इसका तात्पर्य है अनात्मा की मदद लिए विनि तुम स्वयं जितनी जितनी तुम्हारी स्वयंता शुद्ध होगी अन्य के संपर्क और संस्पर्श से मुक्त होगी क्यों क्यों तुम्हारे अंदर ब्रह्म से एक ब्रह्म से एकत्व बोध की योग्यता आती जाएगी तो विद्य बिंदते मृत ये गति से गति से कि हम चल के जाएंगे तो बोले भाई चल के कब तक जाएंगे रामेश्वर जाना हो तो पांव से चल के भी पहुंच सकते हैं बोले पहुंच पांव से नहीं जाएंगे भाई मोटर से जाएंगे मोटर में भी कहीं खराब हो जाए तो रास्ते में ही रह जाओगे कैसा ट्रेन अच्छा से जाएंगे कि ट्रेन में भी बाधा है कि अच्छा विमान से जाएंगे, है ना? यदि गति का विषय हो मान यहां न हो वहां हो तो हम किसी न किसी सवारी के द्वारा जा सकते हैं है? और अब न हो तब हो तो इंतजार कर सकते हैं तब तक और क्या पता है पति प्रदेश गया हो और दो बरस आने की देर हो तो इंतजार के सिवाय और क्या रास्ता है तो क्या ये जो अधिष्ठान तत्व है सृष्टि का हैं? ये यहां नहीं रहता कहीं वहां चला गया है तो गति नहीं चाहिए माने इसको न अलोकाश में इसके लिए जाने की जरूरत है और न हृदयाकाश में जाने की जरूरत है और न तो इसको प्रा... प्रकृति से अतीत चिदाकाश में जाने की जरूरत है न मायाकाश से परे जाने की जरूरत है और न तो ये पहले पैदा होके मर गया है और न आगे पैदा होने वाला है ये तो है ना भाई है? अच्छा यही है और इसी समय है तो इंतजार का है कि बोले समाधि लगेगी तब मिलेगा तो यदि स्थूल में ना होता सूक्ष्म में होता तो समाधि लगने पर मिलता जो वस्तु अब इस काल में विक्षेप काल में न होती समाधि काल में होती काल दोनों का परिच्छेदक है आप देख लो जिस काल में समाधि होगी उस काल में विक्षेप नहीं होगा और जिस काल में विक्षेप होगा उस काल में समाधि नहीं होगी इसलिए काल के पेट में ही विक्षेप भी होता है और काल के पेट में ही समाधि भी होती है इसलिए न तो विक्षेप से आप काल के परे जा सकते हैं और न तो समाधि से काल के परे जा सकते आप मृत्यु के परे कैसे जाना चाहते हैं तपस्या तो थोड़ी देर होगी थोड़ी देर नहीं होगी मंत्र का जप होगा नहीं होगा मददगार रहेगा और नहीं रहेगा धन रहेगा और नहीं रहेगा और इनकी शक्ति तो बहुत थोड़ी है औषधि का असर रहेगा और नहीं रहेगा और समाधि भी रहेगी और नहीं रहेगी आप ये बताओ कि आपकी समाधि लगेगी तो टूटेगी कि नहीं अगर नहीं टूटेगी तो आपको ब्रह्म ज्ञान हो गया इसमें क्या प्रमाण और अगर टूट ही जाएगी हैं? तब तो वो काल के पेट में ही हो गई ना काल की बच्ची हो गई काल कन्या हो गई काल कन्या जो है जरा का नाम बुढ़ापे का नाम संस्कृत भाषा में काल कन्या है हो कालकन्या श्रीमदभागवत में बुढ़ापे को कालकन्या बोलते हैं ये काल की बेटी है बोला काल की बेटी तो ये मृत्यु की सखी है मौत की सखी ये तो और मौत को ले आती है जो चीज काल में पैदा होगी और काल में मिटेगी वो अकाल वस्तु को कैसे दिखावेगी इसलिए भाई आत्मना बिंदते वीर्यम आत्मन्यव आत्मानम पशेत आत्मनव आत्मन्यव आत्मा पश्य पश्यत एव अपने आप में ही दूसरे में नहीं स्वयं ही दूसरे किसी से नहीं <laughs> <laughs> को ही दूसरे को नहीं और केवल इसका साक्षात्कार ही होना चाहिए अविद्या की निवृत्ति होनी चाहिए अब विद्या बिंदते अमृतम तो आत्मना का अर्थ है नान्य न आत्मविद्यातम तुम वीरजम आत्मनव बिंदते नान्य दूसरे के हाथ से मिलने की चीज नहीं है है ना? इसको स्वयं स्वयमेव स्वयं वुद्धम तो अवधूत जी ने अवधूत गीता में ये वचन आता है स्वयं च तस्व स्वयमेव बुद्धाम तुम स्वयं तत्व हो और स्वयं समझोगे ये अविद्या है आत्म विद्या है इसका नाम ब्रह्म विद्या है तो विद्या की विशेषता क्या होती है आपको तो देखते हैं सुनाते हैं विद्या की बात भी पूरी सुनाते हैं एक अपरा विद्या होती है और एक परा विद्या ये उपनिषद सुनने वाले इस बात से खूब परिचित हैं कि एक अपरा विद्या होती है और एक परा विद्या उपनिषद में वे वाव विद्ये वे, आ, दो विद्याएं हैं उनको जानना चाहिए पराचय व पराच। एक अपरा विद्या है और एक परा विद्या है तो तत्रवेदो यजुर्वेद सामववेदो सर्वांगस पुराणम ये सब क्या है वो अपरा विद्या है और परा विद्या क्या है यया तदक्षरम अभिगम्य जिससे अविनाशी तत्व का ज्ञान हो वे उसको परा विद्या बोलते हैं अक्षर तत्व अच्छा हे भगवान अब ये देखो दोनों में भेद क्या है तो दोनों में भेद ये है कि अपरा विद्या का ज्ञान होने पर अनुष्ठान की जरूरत रहती है और परा विद्या प्राप्त होने पर अनुष्ठान की जरूरत नहीं रहती है एक दोनों का भेद समझो ये हमारे आजकल के वेदांती तो बाबा है ना? एक बड़े भारी विद्वान थे तो उनसे एक दिन मैंने बताया कि आजकल लोग वेद का कैसे खंडन करते हैं चर्चा चली तो उन्होंने फिर वेद का खंडन हमको सुनाना शुरू किया तो देखो वेद के विरोध में ये जुक्ति है ये जुक्ति है ये जुक्ति है अब ऐसी ऐसी युक्ति बताने लगे महाराज कि आजकल के खंडन करने वाले तो उनको जानते ही नहीं है, है? वेद ईश्वर का वचन है कि वेद अपौरुष वचन है कि वेद परावाणी है हैं आखिर वेद में शब्द की प्रधानता है अर्थ की प्रधानता है दोनों की प्रधानता है वो महाराज मीमांसा की रीति से पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष जब सुनाने लग गए ना तो बोले कि आजकल के लोगों को तो यही मालूम नहीं है कि खंडन कैसे किया जाता है हैं? तो इन विचारों की समझ में मंडन कहा से आवेगा तो जिन्होंने पूर्व पक्ष ही नहीं समझा है कि क्या है, है? आ, देखो ईश्वर ईश्वर के लोग नास्तिक तो बहुत हैं। परंतु ईश्वर का निषेध करने के लिए क्या क्या युक्ति है ये उन नास्तिकों को थोड़ी मालूम है वो तो किसी से सुन के मानते हैं कि ईश्वर नहीं है आ, वो तो बेचारे भावुक हैं श्रद्वालु हैं दया करने योग्य हैं तो नारायण क्योंकि उन्होंने दुर्भाग्यवश नास्तिक के पर श्रद्धा कर लिया तो आपको सुनाते हैं ये विद्या अपरा विद्या क्या है जैसे आप सोने को समझ लें कि क्या चीज है तो स्वर्ण विद्या आपको प्राप्त हो गई स्वर्ण विद्या तो प्राप्त हो गई लेकिन स्वर्ण प्राप्त नहीं हुआ है ना? हम एक हीरा पहचानने वाले को तो जानते हैं वो यही काम करते हैं कहीं हीरा पहचानना पड़ता है तो सरकार भी उनको बुलाती है है ना? जैसे चूरी के हीरे पकड़े जाते हैं ना तो इनकी कितनी कीमत होनी चाहिए इसके लिए सरकार उनको बुलाती है कि आके तुम ठीक ठीक बता दो कि इसकी कीमत क्या है तो हीरे को पहचानने में तो बड़े निपुण हैं हैं? लेकिन वो तो गरीब हैं, है आ, उनके पास हीरे नहीं है क्योंकि हीरा दूसरी चीज है और हीरे का ज्ञान जो है वो दूसरी चीज है बोला उनके पास हीरे का ज्ञान तो है परंतु तो हीरा नहीं है, है? तो उस ज्ञान को क्या बोलेंगे उस विद्या को क्या बोलेंगे उसका नाम होगा अपरा विद्या अपरा विद्या जिसमें ज्ञान प्राप्त होने पर भी वस्तु प्राप्त न होए अब उन्हें हीरा प्राप्त करना हो तो क्या करना पड़ेगा रुपया इकट्ठा करना पड़ेगा खरीदना पड़ेगा ला के घर में रखना पड़ेगा और रखने पर भी चोरी जाने का डर रहेगा हाँ। और अभी मुरारजी भाई पता लगावेंगे कि ईमानदारी के पैसे से खरीदा है कि बेईमानी से है है ना अगर बेईमानी के पैसे से खरीदा है तो जब्त कर लिया जाएगा है, तो है ना अगर ये पता लग गया कि ईमानदारी के पैसे का नहीं है तो ऐसा होने वाला है, है। तो अब क्या करोगे इसी को अपरा बोलते हैं ये देख लिया कि ये लड़की बहुत अच्छी है यह लड़का बहुत अच्छा है जान लिया सुशील है सुंदर है स्वस्थ है भावुक है लेकिन जान लेने से वो मिल जाएगा नहीं मिलेगा तो ये अपरा विद्या हुई इंद्र देवता को जान लिया ब्रह्मा को जान लिया विष्णु को जान लिया तो जान लेने तो मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे <klesk> इसका नाम अपरा विद्या है और परा विद्या क्या होती है विद्या विन्दते मृताम परा विद्या क्या होती है पराविद्या वो होती है जिसमें ज्ञान और अर्थ ये दोनों जुदा जुदा नहीं होते हैं जहां ज्ञान ही वस्तु है और वस्तु ही ज्ञान है देखो आपको आ, ये फूल की माला है तो फूल की माला है माला तो हाथ में है और फूल की माला शब्द मुंह में है और इस शब्द का ये अर्थ है ये ज्ञान कहाँ है हृदय में है तीनों तीन जगह पछाड़ खा रहे हैं बेचारे है माला हाथ में लटक रही है शब्द मुंह में उड़ रहा है और ज्ञान बिचारा अकेला हृदय में है ना? अकेला हृदय में छटपटा रहा है है ना? शब्द मुंह में वस्तु हाथ में और ज्ञान हृदय में लेकिन परा विद्या क्या होती है उसमें ये तीनों चीज तीन जगह नहीं होती है ये तीनों चीज तीन जगह नहीं होती है आप अपने आप को जानो विद्या वंदते मृत अच्छा तो क्या आपको जैसे अपने को जान हीरे को जानने के बाद हीरे को खरीद के घर में लाना पड़ता है वैसे क्या आप अपने को जानेंगे तो अपने को खरीद के घर में ले आएंगे आवेंगे है? का नहीं भाई अपना आपा तो अपने घर में ही है अपना आपा ही है उसको खरीद के लाना नहीं है, है? कि तब उसको क्या कसौटी लगा के उसकी परीक्षा करनी पड़ेगी सोने की तरह या मशीन में रखकर हीरे को देखना पड़ेगा कि इसमें पीलापन है कि नहीं है? है। का अच्छा भाई तो क्या लड़की से और लड़के से जैसे जानने के बाद पहचानने के बाद ब्याह करना पड़ता है पहचान होने के बाद वैसे अपने आप से ब्याह करोगे हैं तो अपने आप को जानने के बाद अपना आपा अप्राप्त रहता ही नहीं अप्राप्ति का भ्रम है इसलिए आत्मज्ञान कर्म उपासना और योग का अंग नहीं होता हमारे उपासक आचार्यों के साथ यही तो मतभेद है बोधायन मत में बोधायन मत में और व्यास मत में व्यास मत का प्रतिपादन पूिता करती है ब्रह्मसूत्र का अभिप्राय बताने के लिए और बोधायन मत का प्रतिपादन श्री रामानुजाचार्य जी महाराज करते हैं बोधायन बोधायन पक्ष है उपासकों का और व्यास पक्ष है जिसका सूत्र उसका पक्ष उसका सिद्धांत और जिसका सूत्र उसका सिद्धांत तो नारायण